वेद स्वाध्याय में यजुर्वेद के चालीसवें अध्याय का पहला मंत्र पढ़ा गया इस मंत्र में बताया है संसार में तीन वस्तुएं हैं बोलिए ईश्वर आत्मा प्रकृति ये तीन वस्तु जो व्यक्ति इन तीन वस्तुओं को ठीक ठीक जान लेता है समझ लेता है और उसके अनुसार अपना आचरण भी बना लेता है तो उसका कल्याण हो जाता है वो स्वयं भी सुखी हो जाएगा और दूसरों को भी सुख देगा तो ये तीन वस्तुएं जो बताई उसमें मंत्र में कहा ईशावास्यम इदम सर्वम यंच जगत्याम जगत् यथ जो कुछ भी जगत्याम इस चलायमान सृष्टि में कि जो इतना बड़ा ब्रह्मांड है इतनी बड़ी सृष्टि चल रही है इस चलती हुई सृष्टि में जो कुछ भी जगत गतिशील पदार्थ है अब सारे ही पदार्थ गतिशील हैं चाहे हमको उनकी गति दिखती है चाहे नहीं दिखती पर गतिशील सारे मनुष्य पशु पक्षी को तो चलते हुए दिखते ही हैं। उनको तो हम उन गतिशील मानते ही हैं। आ रहे हैं जा रहे पृथ्वी चलती हुई नहीं दिखती परंतु क्या पृथ्वी भी चल रही है या नहीं चल रही चल रही वो भी सूर्य का चक्कर काट रही है वो भी चल रही है पर हमको दिखती नहीं ना दिखे कोई बात नहीं फिर भी वो चल रही तो इस शब्द से जगत जो भी गतिशील पदार्थ है उसमें जड़ और चेतन सब ले लिए जाएंगे चाहे वो चेतन प्राणी हो और चाहे वो जड़ पदार्थ हो पृथ्वी आदि सूर्य आदि ये सब के सब चलायेमान है सब गतिशील है तो मंत्र में कहा कि यज किंच जो कुछ भी जगत गतिशील पदार्थ चाहे जड़ हो या चेतन प्राणी इन सब में ईशावासम सर्व इन सब पदार्थों में ईश्वर व्याप्त है व्यापक है इन सब में बस रहा है इन सब में निवास कर रहा है तो अब इतनी पहली पंक्ति में दो वस्तुओं की चर्चा हो गई एक तो जगत आ गया ये सारा संसार जो चल रहा है और दूसरा ईश्वर जो इस संसार में व्याप्त है या व्यापक है कण कण में विद्यमान है सब जगह बस रहा है वो ईश्वर तो दो वस्तुएं तो इस पहली पंक्ति में होगी अगली पंक्ति में तीसरी वस्तु आत्मा उसकी चर्चा है तो कहा तेन त्य तेन भंजी था का उभक्ति तो का, का प्रयोग करते हैं तो तेन शब्द का हुआ इस कारण से किस कारण से क्या कारण है वो कारण यह है कि ईश्वर ने इस संसार को बनाया सूर्य चंद्रमा तारे पर्वत नदियां समुद्र पशु पक्षी कीड़े मकोड़े सब परमात्मा ने बनाए तो जो व्यक्ति जिस वस्तु को बनाता है वो उसका मालिक होता है एक ये सामान्य नियम है जैसे सुनार आभूषण को बनाता है तो सुनार उस आभूषण का मालिक है वो अपनी इच्छा से उसकी बिक्री करे जो सोचा है बेचे न चाहे न बेचे अपने पास रखे या बेचे उसकी इच्छा है वो उसका मालिक है। कुम्हार घड़े बनाता है तो घरों का मालिक कुम्हार है लोहार लोहे के हथियार बनाता है उनका मालिक लोहार है तो एक सामान्य नियम है कि जो व्यक्ति जिस वस्तु को बनाता है वो उसका मालिक होता है और वो अपनी इच्छा से उसका उपयोग कर सकता है तो इसी प्रकार से इस सारे ब्रह्मांड को किसने बनाया ईश्वर तो पूरे ब्रह्मांड का मालिक कौन होगा होगा? और हम उसके इलाके में रहते हैं ईश्वर के इलाके में रहते हैं तो अगर हम पाकिस्तान में रहते हैं तो हम पर कौन से देश का कानून लागू होगा पाकिस्तान पर और जापान में रहेंगे तो जापान रूस में रहेंगे तो तो और भारत में रहेंगे तो भारत का तो जिस देश में हम रहते हैं वहां का कानून हम पर लागू होता है इस नियम से हम ईश्वर के देश में रहते हैं ईश्वर के इलाके में रहते हैं या ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं तो हम पर ईश्वर का कानून लागू होना चाहिए या नहीं होना चाहिए तो कहा इस कारण से क्योंकि ईश्वर ने यह संसार बनाया वो उसका मालिक है हम उसकी सृष्टि में रह रहे हैं इस कारण से उसका कानून हम पर लागू होगा अगर हम भारत देश में रहते हैं और भारत के संविधान का नियम कानून का पालन करते हैं तो भारत सरकार हमको सुख देगी दुख नहीं देगी दंड नहीं देगी और कानून तोड़ेंगे तो दंड मिलेगा इसी तरह से हम ईश्वर की बनाई सृष्टि में रहते हैं तो हम पर उसका कानून लागू होता है और यदि उस कानून का हम पालन करेंगे तो ईश्वर भी हमें सुख देगा और कानून तोड़ेंगे तो दंड देगा तब दुख मिलेगा तो कह रहे ना इस कारण से क्योंकि ईश्वर मालिक है इसलिए ईश्वर के कानून का पालन करो और सुख से रहो तो पूछा क्या कानून है ईश्वर का अगले शब्द में बताया कब तेन भुंजी था ये उसका कानून अगर हम ईश्वर की सृष्टि में रहते हैं तो उसके कानून का पालन करें तो यह सृष्टि और ईश्वर हमको सो देंगे तेन त्यक्न मुंजि था त्याग पूर्वक भोगो ईश्वर ने यह संसार हमारे लिए बनाया हम आत्मा हैं तो ये आत्मा जो है वो तीसरी वस्तु है प्रकृति से भी अलग ईश्वर से भी अलग इन दोनों से अलग ये तीसरी वस्तु है प्रकृति को तो जड़ है वो तो कुछ भोगती नहीं उसको कुछ पता ही नहीं सुख क्या होता है दुख क्या होता है उसको तो कुछ नहीं मालूम इसलिए वो कुछ भोगती नहीं और ईश्वर आनंद स्वरूप है वो पहले से ही अपने मस्ते आनंद में उसको कोई कमी नहीं वो भी सृष्टि से कुछ नहीं भोगने वाला उसको आवश्यकता नहीं अब कल बताया था परिशेष न्याय कुल तीन पदार्थ हैं प्रकृति जड़ है वो भोगती नहीं ईश्वर पहले से आनंदित है वो भी नहीं भोगता प्रकृति में से कुछ नहीं भोगता अब कौन बच गया आत्मा।, आत्मा तो परिशेष में ऐसे सिद्ध हो गया कि अब भोगता कौन है आत्मा।, आत्मा तो आत्मा के लिए बनाया ये जगह और ईश्वर ने कहा भोगो आपके भोगने के लिए दे रहा हूं पर तरीके से भोगना ढंग से भोगना तो ये वस्तु आपको सो देगी तो दो तरीके हैं भोगने के एक है त्यागपूर्वक भोग और दूसरा है आसक्ति पूर्वक भोगो दो तरह से संसार की वस्तुओं को भोगा जा सकता है इनका लाभ उठाया जा सकता है इनका सेवन किया जा सकता है एक त्यागपूर्वक एक आसक्ति पूर्वक तो जो दो में से अच्छा बढ़िया तरीका है वो है त्यागपूर्वक भोग अब मनुष्य अपनी बुद्धि लगाता है क्या करूं कैसे करूं तो जितनी उसकी बुद्धि है उसी हिसाब से काम करता है मनुष्य का ज्ञान बुद्धि अधूरी है या पूरी अधूरी इसलिए उसके निर्णय में गलतियां होती रहती है। वो गलत निर्णय लेता है फिर गलत क्रिया करता है फिर दंड होता है दुखी होता है सोचता तो ये कि मैं ऐसा करूंगा तो मेरा सुख बढ़ेगा सोचता तो ऐसे पर वो बढ़ता नहीं कई बार बढ़ता है कई बार, बार नहीं भी बढ़ता जब उसका निर्णय गलत होता है तब उसका दुख बढ़ता है और जब जब उसका निर्णय सही होता है, है। तब सुख बढ़ता है। अब सही गलत का पक्का निर्णय कैसे हो उसकी बुद्धि तो अधूरी है। ईश्वर की बुद्धि पूरी है। ईश्वर का सब निर्णय ठीक ठाक होता है उसमें कोई गड़बड़ नहीं होती कोई कमी नहीं होती इसलिए अच्छा ये है कि ईश्वर के बताए नियम से ईश्वर के सुझाव से हम काम करें तो हम कभी बैठे में नहीं रहेंगे कभी मारा नहीं खाएंगे कभी हानि में नहीं जाएंगे लाभ ही लाभ होगा और जहां अपनी अपनी अकल लगाएंगे वहां नुकसान उठाएंगे तो ईश्वर का सुझाव है त्याग पूर्वक भोगो ये मैंने आपके भोगने के लिए बनाया जगह और भोगने के लिए बनाया इसका अर्थ ये नहीं लेना कि प्रकृति का ही सुख लेते मतलब नहीं भोगने का भोगने का अर्थ है अपने पिछले कर्मों का फल भोगो ये मतलब है इस सीमा तक कि आपने पहले जो कर्म किए थे उसके फल स्वरूप आपको शरीर दिया मनुष्य का बुद्धि दी हाथ व्या दी इंद्रिया दी वाणी दी दि, मन दिया चार वेदों की विद्या दी और संसार के पदार्थ बनाए फल फूल अनाज शाक सब्जी औषधि वनस्पति जड़ी बूटियाँ इन चीज़ों का सेवन करो इन पर लाभ उठाओ और उद्देश्य क्या है मोक्ष वहां तक पहुंचने के लिए इन प्राकृतिक वस्तुओं को साधन बनाकर उपयोग करो ये मतलब है गोगुना का अगर इसी में उलझ गए इसी का ही सुख लेने लग गए तो फिर यही बस जाएंगे फिर सुख भी लेंगे और चार गुना दुख भी हो गए तो ऋषियों ने बताया कि सुख एक मिलता है दुख चार मिलते हैं प्रकृति का सुख लेंगे तो एक सुख मिलेगा चार दुख मिलेंगे और ईश्वर का सुख लेंगे तो केवल सुख मिलेगा उसमें दुख बिल्कुल नहीं अब आप विचार करें ईश्वर ने आपको बुद्धि दे रखी है कौन सा पक्ष चीज है प्रकृति का सुर लेना या ईश्वर का ईश्वर तो ईश्वर तक पहुंचने के लिए ये प्रकृति साधन है ये संसार के पदार्थ ईश्वर ने इसलिए बनाए कि इनका उपयोग करो इनका लाभ लो और मोक्ष तक पहुंचो। इस काम के लिए ईश्वर ने ये संसार बनाया और हमको कहा तेना त्याग तेना गुंजी था त्यागुरो तो आपका खाना पीना जीना भी ठीक चल जाएगा और आगे मोक्ष भी हो जाएगा दोनों काम सिद्ध हो जाएंगे यदि त्याग त्यागपूर्वक भोगेंगे तो और यदि आसक्ति आसक्तिपूर्वक भोगेंगे तो यही पदार्थ आपके लिए दुखदायक हो जाएंगे ना आपका जीवन ठीक चलेगा ना आपका मोक्ष होने वाला दोनों दो ही बिगड़ जाएंगे आजकल के लोग संसार को भोग रहे हैं या नहीं भोग रहे भोग रहे कैसे भोग रहे हैं क्या पूर्व आसक्ति आसक्तिपूर्व और उसका परिणाम भी भोग रहे सारे दुखी है। सब टेंशन में छीन झपट में लगे उसका भी छीन लो उसका भी छीन लो और खूब जमा कर लो उसका तो फायदा क्या सब यहीं छोड़ के चले जाएंगे छीन झपट करते करके उसका भी खा लो उसका भी खा लो और फिर जमा करके रहो और जमा कर करके फिर तो यहीं छोड़ जाएंगे फिर लाभ क्या हो तो ये तरीका तो है छीन पट वाला लोभ वाला आसक्ति वाला ये ठीक नहीं तो मंत्र के अगले शब्दों में बताया तेन क्या तेन पूंजी का मा गृह लोभ मत करो माँ कार्य मत करो मा निषेधे निषेधार्थ में गृह कारके लोभ करना लोभ मत करो मेहनत से कमाओ ईमानदारी से कमाओ बुद्धिमत्ता से कमाओ जितना मिले उतने में खुश रहो संतोष का पालन करो उससे अधिक की कामना मत करो इसका नाम है लोभ। का अर्थ होता है जितनी मेहनत से जितना फल मिलता है उतना फिर कब ले लो और उतने में खुश रहो और उसका लाभ उठाओ अब न्यायपूर्वक जितना मिलता है उससे अधिक की इच्छा करना और फिर छिनझपट करना और चोरी करना और रिश्वत लेना और हेरा करना ये सारा लोभ है तो कहा लोग मत करो लोभ करोगे तो ये संपत्ति आपको दुख देगी आज लोग चीन झपट करते हैं चोरी करते हैं रिश्वत लेते हैं झूठ बोलते हैं हेरा फेरी करते हैं सब गड़बड़ करते हैं तो सारे लोग दुखी हैं परेशान हैं, सब टेंशन में हैं, सब डरते रहते हैं पता नहीं कौन कब लूट लेगा तो ये संसार की संपत्ति सुख कहां देगी दुख देगी और इतना लोग बढ़ जाता है कि गोली मार देते हैं दूसरे को उसकी जमीन हड़पने के लिए पैसे हड़पने के लिए दूसरे को पुलिस से भी मार देते हैं या उसको परेशान करते रहते हैं उसको धमकाते रहते हैं उसको ब्लैकमेल करते रहते हैं तो ये सारी संपत्ति फिर दुखदायक हो जाती है यदि हम लोग करते हैं पूर्वक भोगते हैं और त्यागपूर्वक भोगते हैं तो ये संपत्ति सुख देती है त्यागपूर्वक कैसे भोगा जाता है उसका एक दृष्टांत मैं आपको सुनाता हूँ पुराना दृष्टान्त है कहीं हो सकता है कहीं शास्त्रों में भी होगा वैदिक शास्त्रों में काफी दिन पहले बचपन में सुना था वही सुनाता हूं एक बार एक सेठ जी ने अपने घर में ऐसे सत्संग का आयोजन किया तो नगर के अच्छे बड़े परि प्रसिद्ध सेठ थे उनके बहुत सारे लोग परिचित थे उनके बहुत सारे लोग आने जाने वाले थे घर में मिलते रहते थे तो काफ़ी सारे लोगों को उन्होंने निमंत्रण दिया भाई हमारे पास सत्संग आ जाओ और सत्संग के बाद फिर भोजन प्रसाद भी होगा। प्राय होता ही उन्होंने भोजन भी रखा और सत्संग भी रखा सत्संग पूरा हो गया अब उन्होंने सूचना दी भाइयों हमारे पास भोजन की कोई कमी नहीं भोजन खूब बना रखा है सबको मिलेगा खाने में को। कोई कमी नहीं पर एक कठिनाई है हमारे घर में जगह काम है तो सबको एक साथ नहीं बिठा पाएंगे दो पालियों में बिठाएंगे आधे लोग पहले बैठ जाओ आधे बाद में बैठ जाओ खाना सबको मिलेगा उसकी चिंता नहीं है खूब बनाया भोजन तो दो पालियों में भोजन मिलेगा ऐसे हमारे यहाँ ये लम्बा बरामदा है तो दो पंक्ति आमने सामने बैठ जाओ मुंह करके जैसे आप और हम बैठे आमने सामने ऐसे दो पंखे लगा के आमने सामने बैठ जाओ और 30 मिनट आपको खाने का लिए समय मिलेगा और एक शर्त है शर्त यह है कि जब आप भोजन खाएंगे तो आपके हाथ के ऊपर लकड़ी बांधने में कंधे से लेकर तलाई तक यहाँ तक ऐसे सीधी लकड़ी बांध देंगे आप हाथ को ऐसे मोड नहीं पाएंगे हाथ सीधा रहेगा दोनों हाथ पे लकड़ी बांध देंगे और फिर आप खा सकते हैं आधे घंटे का समय मिलेगा तो लोगों ने सोचा भाई ये क्या शर्त है अजीब सी है लकड़ी बांधनी चलो ठीक है सेठ जी हैं बड़े लोग हैं उनका जो कानून है वो मानना ही पड़ेगा घर तो नहीं का है तो जो जैसा कहेंगे ऐसा करना पड़ेगा तो बोला बैठ जाओ जो पहले बैठना चाहते हैं पहली बारी में वो पहले आ जाओ तो गाँव में नगर में सत्रह के लोग होते हैं कुछ त्यागी होते हैं कुछ लोग होते हैं साथी होते हैं वो क्या सोचते हैं पहली पारी में बैठ जाओ बाद में पता नहीं बचे ना बचे हैं जो तो तो इस तरह के लोग हैं ना लोभी टाइप के साथ टाइप के वो पहली पारी में बैठ गए और ऐसे सामने दो लाइन लगा दी फिर उनको सबको लकड़ियां बांध दी दोनों हाथों के ऊपर ऐसे और घंटी बज गई भोजन परोस दिया हम तो शुरू करो आपका समय शुरू होता है तीस मिनट मिलेंगे अब लोग लड्डू उठावे और अब तो मुड़े नहीं फिर ऐसे उछाले ऊपर और यूँ लगते उनसे फिर वो सब्जी उठाए फिर यूँ उछाले फिर यू बेचारे का तीस मिनट निकल गया कुछ खाए नहीं ठीक से सारे कपड़े खराब हो गए सिर खराब हो गया बेखार हो गए तो घंटी बज गई तीस मिनट हो गए उठो उठा दिया उनको फिर साफ सूफ झाड़ू पच्चा लगाया साफ कर दिया फिर जो दूसरी पारी वाले थे उनको बिठाया भाई तो आप बैठो अब आपका नंबर तो उनको बिठा दिया उनको भी हाथ पे लकड़ियां बांध दी दोनों हाथों पे और भोजन परोस दिया और घंटी बजी तीस मिनट मिलेंगे आपका समय शुरू होता है भोजन शुरू करो तो दूसरी पारी वालों ने क्या किया वो समझदार है इस व्यक्ति ने अपनी थाली में से लड्डू उठाया और सामने वाले के मुँह में खिला दिया हाथ यूं नहीं मुड़ता ना यूं तो जाता सीधा तो यहाँ से अपनी थाली से भोजन उठाया और उसके मुंह में डाल दिया उसने भी ऐसे ही किया उसने अपनी थाली का भोजन इसको खिला दिया और 15 मिनट में खा पी के तैयार तो 15 तो मिनट में पूरा अच्छी तरह जम के भोजन खाया पेट भर भोजन खाया ना कपड़े खराब हुए ना शकल ख़राब हुई ना सिर बिगड़ा कुछ नहीं खराब हुआ और अच्छी तरह से खाया तो पहली पारी वाले जो थे वो आसक्तिपूर्वक भोग रहे थे कि मेरा माल है दूसरे को नहीं दूंगा सारा नहीं खाऊंगा और दूसरी वालों ने क्या सोचा कि अपना भोजन दूसरे को खिला दो और उसने भी सोचा अपना भोजन दूसरे को खिला दो तो ये त्यागपूर्वक भोग रहे इन्होंने अपने भोजन त्याग किया दूसरे के लिए तो उसने भी त्याग किया दूसरे के लिए तो दोनों में अच्छी तरह काम चल गया और सुखपूर्वक दोनों ने भी एक बार भोजन खाया तो ये जो दूसरी पद्धति थी ये थी त्यागपूर्वक भोगने की तो मंत्री ये कहता है कि त्यागपूर्वक हो अपना भोजन दूसरे को खिलाओ तो दूसरा व्यक्ति भी अपना भोजन आपको खिलाएगा आप दूसरे की रक्षा करो दूसरा आपकी रक्षा करेगा आप उसके सुविधाओं का ध्यान रखो वो आपकी सुविधा का ध्यान रखेगा दोनों को लाभ मिलेगा और अपना अपना खाते छीन झपट करते रहे तो कुछ भी आत्मा नहीं आएगा तो आजकल जो पद्धति चल रही है संसार में वो आप सब देख ही रहे हैं लोग के कारण लोग भाई भाई में झगड़ा है भाई बहन में झगड़ा है बाप बेटे में झगड़ा है कोर्ट में केस चलते हैं गोली मार देते हैं प्रश्नों का केस चलते रहते हैं लाभ कुछ नहीं होता वो सारी संपत्ति यहीं रह जाती है और आदमी दुखी होकर मर जाता तो मंत्री ये कहता है तेनाब तेना भूंगी क्या पूर्व भोगो कौन भोगेगा जीवात्मा उसके लिए संकेत है निर्देश है और कहा मागृा लोग मत करो ये हानिकारक और अंतिम शब्द हैं कस्य सिद्ध सोचो ये धन किसका है किसी का नहीं ईश्वर का धन है ये संपत्ति सारी ईश्वर की है पहले बताया था ना संसार किसने बनाया ईश्वर ने बनाया तो जो व्यक्ति जिस चीज को बनाता है वो उसका मालिक होता है तो तेन शब्द की व्याख्या में बताया था ईश्वर ने संसार को बनाया वो इसका मालिक है आप मालिक नहीं है आपको तो खाने पीने जीने के लिए दिया है थोड़े दिन खा पी लो जी अपना साधना कर मोक्ष में जाओ इस काम के लिए दिया मालिक बनने के लिए नहीं दिया पर लोग तो ठप्पा लगाकर मालिक बने बैठे नहीं नहीं ये तो मेरी चीज़ है बस यही उनको दुख देती फिर जब मरते हैं तो फिर संपत्ति छोड़ते हैं तब दुख होता है कि मैंने इतने करोड़ कमाए इतने पैसे कमाए और सारा कुछ यहीं छोड़ के जा रहा हूं उसका और दुख होता है उसका तो इस समय मरते समय भी दुख ना हो व्यक्ति शांति से मरे जीवन भर आनंद से जिए परोपकार करे त्यागपूर्वक भोगे इन वस्तुओं का लाभ उठाएं शास्त्रों को पढ़ें पढ़े अभ्यास करें परोपकार करें समाधि लगाएं और अपना मोक्ष में जाए इस काम के लिए साधन के रूप में ईश्वर ने ये सारी चीजें दी थी और ये समझाया कि ये सोचो ये धन किसका है किसी का नहीं ईश्वर का धन है ईश्वर का मान के चलो तो ये संसार आपको दुख नहीं देगा ये वस्तुएं सुख देंगी और इनसे जितना लाभ हो सकता है पूरा लाभ मिलेगा मोक्ष भी हो जाएगा दोनों काम से दो जीवन भी ठीक चलेगा मोक्ष भी होगा और अस्त्य का एक दूसरा अर्थ भी है कह नाम ईश्वर का है प्रजापति का कह इति प्रजापति प्रजापति जो सारे संसार का पालन करता है सब प्रजाओं का पालन करता है वो है प्रजापति वो है ईश्वर और फिर कह शब्द का षष्टी एक वचन बनाएंगे तो कस से बनेगा तो उस परमात्मा का ये धन है तो ये बात भी यहाँ संकेत में आ रही है कि धन परमात्मा का है हमारा नहीं है इसलिए कब्जा मत करो बांटो ईमानदारी से कमाओ मेहनत से कमाओ और फालतू वाले तो बांट दो तो ये क्या पूर्व हो जितना बांटोगे फिर उतना और मिलेगा उतना आपको धन भी मिलेगा सुख भी मिलेगा दोनों तो मिलेगा तो ये मंत्र का आज का संदेश है तो इस मंत्र में तीन वस्तुएं बताई एक ईश्वर एक संसार एक जीवात्मा तो तीन चीजों को हमें ठीक से जानना है और त्यागपूर्वक भोगना है मोक्ष को तो लक्ष्य बनाना है प्रकृति के पदार्थों को साधन बनाना है इस प्रकार से चलेंगे तो जीवन भी अच्छा होगा और धीरे धीरे हम मोक्ष तक पहुँच जाएंगे तो ये बातें आज के मंत्र में बताई गई का है के धन किसको दें दें दें कितना दे। और क्यों दे, ना देने से क्या बहुत अच्छा आपका प्रश्न है कि धन कितना दें दें दें किसको दे, क्यों दे। और नहीं देने तो तो क्या होगी तो पहला प्रश्न है किसको दें इसका उत्तर है योग्य पात्र व्यक्ति को दें जो धन प्राप्त करने का पात्र हो पुरुषार्थी हो मेहनती हो ईमानदार हो योगाभ्यासी हो चरित्रवान हो और अपनी उन्नति करके देश की उन्नति भी करे ऐसी भावना वाला हो तो ऐसे योग्य व्यक्ति को धन देना चाहिए उसको आवश्यकता है हमारे पास अधिक है तो जितना अधिक है उसको बांट रो अच्छा तो किसको देना चाहिए योग्य पात्र को देना चाहिए परीक्षा करनी पड़ेगी कौन योग्य पात्र है उसको दो जो पात्र नहीं है जेड़ी सिगरेट पीता है भाग है और शराब पीता है इधर उधर पैसे बर्बाद करता है उसको नहीं देना हल्तू पीत मांग के खाकर सो जाता है काम कुछ नहीं करता आलसी आदमी है, ऐसे को नहीं देना और दुष्ट व्यक्ति धन का दुरुपयोग करता है दूसरों को परेशान करता है गोली बम बनाता है दूसरों को मारता है ऐसे व्यक्तियों को धन नहीं देना इतना दें जितनी आपकी आवश्यकता है उतना आप रख लो खाने पीने के लिए खर्चे के लिए किराए पार्टी के लिए दवाई चिकित्सा के लिए ठीक है जितना आपकी आवश्यकता है उतना धन रख लो बाकी जो बचे वो बांट दो और अगर नहीं बांटेंगे तो क्या नुकसान होगा आपके पास तो फालतू पड़ा रहेगा कोई काम नहीं आएगा और वो जितना फालतू पड़ा रहेगा वो आपको परेशान करेगा चिंता पैदा करेगा टेंशन पैदा करेगा तनाव पैदा करेगा इसकी रक्षा करो क्योंकि जब आपके पास धन होगा तो लूटने वाले भी आएंगे चोर भी आएंगे, डाकू भी आएंगे वो लूट मार वाले भी आ जाएंगे भी लूटने के लिए और उस धन के चक्कर में आपको मार भी सकते हैं तो बहुत सारे लोग जैसे लूटने के चक्कर में गोली मार देते हैं। तो आपको वो धन जो फालतू धन है वो आपको हानिकारक होगा आपकी जान के लिए भी खतरा बनेगा और उसके छीन लिए जाने का भय आपको सताएगा तनाव होगा चिंता होगी और फिर सरकार भी टैक्स लगाएगी आपके पास इतना फालतू पैसा है इतना टैक्स भरो वो टैक्स का भी टेंशन रहेगा और फिर ईश्वर भी दंड देगा मैंने तुमको जमा करने के लिए थोड़ी दिया था मैंने दिया था बांटने के लिए और तुमने बांटा नहीं मेरा कानून तोड़ा तुमको दंड मिलेगा फिर ईश्वर भी देगा आगे इसलिए बहुत जमा नहीं करना चाहिए जितना आवश्यकता है उतना रखो जो फालतू है बांटो और बांटने से आपको ईश्वर सुख देगा त्याग करोगे ना उसका आपको अंदर से सुख मिलेगा और समाज में भी आपकी प्रतिष्ठा बनेगी कोई अच्छा आदमी तो देखो सबको बांट के खाता है तो प्रतिष्ठा भी बनेगी और अंदर से ईश्वर सुख देगा और अगला जन्म भी अच्छा देगा और निष्काम भाव से देंगे तो आगे मोक्ष भी देगा ये सारे लाभ होंगे और अगर ये नहीं किया आपने तो ये सारे नुकसान होंगे इसलिए बांटना चाहिए फलतू तो, तो बांटना चाहिए ठीक है हाँ कोई स्वामी तो तो आपने सत्य की तो बताई है ना? Hmm. अच्छा चलो फिर बता देते हम आप सब बोलिए दुनिया सुधरे या न सुधरे हम जरूर सुधरेंगे दूसरी बात दुनिया सुधरे या बिगड़े हम नहीं बिगड़ेंगे ये दो बातें बहुत अच्छी तरह याद करके रखनी चाहिए और इसका पालन करना चाहिए दुनिया सुधरे या ना सुधरे हम जरूर सुधरेंगे पहले अपना ठेका लो हमको सुधरना है ठीक है और दूसरी बात दुनिया सुधरे या बिगड़े हमने प्रयास कर लिया लोगों को सुधारने का वो सुधरते नहीं और उल्टे बिगड़ते बिगड़ते जा रहे तो गुरु जी कहते हैं कोई बात नहीं चिंता मत करो दुनिया सुधरे या बिगड़े उसकी चिंता मत करो अपनी चिंता करो हम नहीं बिगड़ेंगे और व्यक्ति प्राय होता ऐसा है ऐसा कि चला दु, दु, दुनिया को सुधारने और खुद ही बिगड़ जाता है। चले थे दूसरे को सुधारने और खुद बिगड़े का लाभ क्या हुआ बेकार ऐसा काम ऐसा नहीं करना चाहिए पहले अपना सुधार करो स्वयं बिगड़ने से बचो फिर जितनी क्षमता योग्यता बने उतनी मात्रा में दूसरों का काम करो उतनी सीमा में परोपकार आदि कर्म करना चाहिए जितने में अपना बिगाड़ना हो और अपना सुधार बराबर ठीक बना सुरक्षित रहे ऐसे करना चाहिए हाँ जी और कोई प्रश्न हो तो बोलिए बोली, बोली। हम समाज में देखते देखते हैं तो देखते हैं जिस व्यक्ति के पास पद आ जाता है और धन आ जाता है जिस आशा हम रखते हैं आशा से हट जाता है इसका क्या कारण धन आता है पद मिल जाता है तो जो आशा हम उससे रखते हैं उस, उसका स्तर बदल जाता है बदल जाता है तो इसका कारण यह है कि जब धन आता है तो उसमें ताकत होती है धन में शक्ति है पद में सत्ता में अधिकार में शक्ति है तो जब व्यक्ति को कोई को ऐसी चीज मिल जाती है जिसमें ताकत है तो उससे उसकी बुद्धि घूम जाती है बुद्धि बिगड़ती है और वो सत्ता के नशे में आता है धन के नशे में आता है और फिर वो मनमानी शुरू करता है ये कारण करना यह चाहिए कि धन मिल गया सत्ता मिल गई अधिकार मिल गया तो उसके नशे में नहीं आना चाहिए वो धन सत्ता अधिकार जो भी मिला है वो दूसरे को रौंदने के लिए नहीं मिला है दूसरे को रगड़ने के लिए नहीं मिला है दूसरे का उपकार करने के लिए मिला है ये बात भूल जाते हैं लोग ये याद रखनी चाहिए कि मुझे ये सारी सुविधाएं दी गई है ये मेरे कल्याण के लिए और दूसरों के कल्याण के लिए दी गई है मैं इनका दुरुपयोग नहीं करूंगा इनका शोषण नहीं करूंगा दूसरे व्यक्तियों का इस सत्ता से और अधिकार से तो इतना व्यक्ति को सावधान रहना पड़ता है तब तो वो बच पाएगा नहीं तो वो बिगड़ेगा क्योंकि तो उसमें नशा है सत्ता में नशा है धन में नशा है वो नशा उसकी बुद्धि बिगाड़ता है और उससे रोकने का तरीका है कि ईश्वर को साथ रखो ईश्वर परिणधान बनाए रखो आर्य समाज का पहला दूसरा नियम याद रखो आदि मूल परमेश्वर है पहले नियम है आदिमूल परमेश्वर उसको साथ जोड़ कर रखो तो नशा नहीं आएगा फिर आपको ब्रेक लगा सकते हैं उस नशे को कितना भी धन हो कितनी भी संपत्ति हो कितना भी अधिकार हो उन सारी चीजों का आदिमूल परमेश्वर है हमारी ताकत तो एक परसेंट है बाकी तो सब ईश्वर का और समाज के लोगों का और माता पिता का गुरुजनों का आशीर्वाद उनकी कृपा से उनकी सहायता से उनके सहयोग से हम यहाँ तक पहुंचे तब हमको ये धन संपत्ति अधिकार सत्ता जो भी मिला जो इस बात को हमेशा दिमाग में रखता है उसको ये चीजें नशा पैदा नहीं करेंगी सत्ता हो धन हो अधिकार हो कुछ भी हो उसको नशा नहीं आएगा वो संभल के चलेगा और ईश्वर को सबसे बड़ा मुख्य कारण मानेगा तो ऐसे हम उस नशे से बच सकते हैं सावधानी करनी पड़ेगी ठीक है और वो ये हाँ जी स्वामी जी जैसे आय समाज के नियम में लिखा है संसार का उपकार करना एक समाज का मुख्य उद्देश्य तो कल्याण करने का एक बिल्कुल आज समाज का ही ठेका दूसरे को तो पता ही नहीं अन्य सम्प्रदाय वालों को तो पता ही नहीं सच क्या और झूठ क्या और जिसको सच और झूठ पता है तो फिर जिम्मेदारी तो उसी की है इसलिए छठे नियम ये बताया की आज समाज का ये मुख्य उद्देश्य है संसार का उपकार करना उनको रास्ता बताना अच्छाई ही सिखाना बुराई से बचाना सही गलत का ध्यान कराना इसका मुख्य उद्देश्य बिल्कुल लेकिन अपने खुद की स्थिति को ठीक रखते पहले अपने ठीक करो फिर दूसरे का उपकार करो जो आदमी स्वयं डॉक्टर नहीं बना और वो कहे आओ हो तुम्हारी चिकित्सा करूँगा तो चिकित्सा करेगा मारेगा मारे <laughs> <laughs> चिकित्सा तो बाद तो में करेगा पहले खुद डॉक्टरी को सीख लो भाई तो जब तक खुद डॉक्टर नहीं बन जाएंगे तब तक चिकित्सा करेंगे तो मारना रहेंगे तो वो सेवा परोपकार ठीक नहीं पहले डॉक्टर बनो योग्यता बनाओ तपस्या करो फिर दूसरे को सिखाओ ये बिल्कुल नहीं बिगड़ना नहीं तो फिर बाटे होंगे चले फिर उसका उपकार करेंगे उल्टा अपना नुकसान कर लिया तो ये कोई समझदारी तो है नहीं अपना सुधार बनाए रखो और फिर दूसरे का उपकार करो उतनी मात्रा में जितनी मात्रा में उपकार करते हुए हमारा बिगाड़ ना हो जाए हमारा स्तर डाउन नहीं होना चाहिए, अपना स्तर ठीक बनाए रखो और फिर काम करो तो देश का समाज तो तो, में तो फिर ठीक इस योग्यता हो जाती तो है में आ जाते हैं, जब कारण बताए ना कोई नशा आता है और संयम रखते नहीं सावधानी रखते नहीं जन्म के कुछ संस्कार तो है है। होते हैं हाँ पूर्व जन्म के कई जन्मों के होते हैं और वर्तमान में भी हमको बचपन से ये सीखने को मिला की भाई दूसरे की सेवा करो तो पूर्व जन्मों के संस्कार भी है इस जन्म के संस्कार भी है लेकिन अभी बताया ना जब तक अपनी योग्यता ठीक नहीं है और हम कूद पड़े परोपकारों में तो हमारी हानि हो जाएगी वो का है, वो क्या उसका वही कारण अविद्या है जो ऋषि लोग है ना ऊंची तपस्वी लोग उनको आदर्श बनाओ इनको मत बनाओ जो जल्दी कूद हुए प्रचार में समाज सेवा में जल्दी कूद हुए वो आदर्श नहीं है वो वेदों से ऋषियों के विरुद्ध चल रहे और आपने उनको आदर्श मान लिया तो आप भी उनकी नकल करेंगे वो आदर्श नहीं वो गलत रास्ते पर है इंद्र और विरोचन दोनों गए थे पढ़ने के लिए वो कथा आपने सुनी है गुरुजी के पास गए थे ना इंद्र कितने वर्ष तक रहा 101 वर्ष तो उसने पूरी तपस्या की और फिर वो बाहर निकला काम पे और विरोचन तो बत्तीस साल में भाग लिया और उसने समझ लिया हाँ मैंने तो सीख लिया जब सीखना था तो फेल हो गया इंद्र पास हो गया तो उनको आदर्श बनाओ इंद्र को आदर्श बनाओ विरोचन को नहीं तो आजकल के जो लोग भाग रहे हैं, बड़ा वो परोपकार में नहीं जा रहे वो अपने स्वार्थ सिद्धि में जा रहे हैं वो आप पहचान नहीं पा रहे नाम है परोपकार का और अंदर है अपना स्वार्थ कि काम करेंगे तो कुछ पैसा मिलेगा कुछ सम्मान मिलेगा कुछ खाएंगे पियएंगे मजा करेंगे कोई ऊपर टोकने वाला नहीं होगा अपनी स्वतंत्रता रहेगी अपनी मन करेंगे मूल ण यह है तो अपने स्वार्थ को दबा नहीं पा रहे तपस्या कर नहीं पा रहे इसलिए वो इन चीजों में परोपकार के नाम से झंडा परोपकार कर और नीचे स्वार्थ ऐसे कुछ जाते हैं तो वो आदर्श नहीं है उनकी नकल नहीं करना ऋषियों की नकल करो जो पूरी तपस्या करके फिर कूदे अब पास हो गए वो फेल नहीं हुए और आज वाले जो आप बता रहे हैं जल्दी कूद जाते हैं वो फेल हो जाते हैं वो फेल हो, हो रहे हैं वो भी आप देख रहे हैं इसलिए उनको नकल मत करो जो खेल जो पास हुए थे, हुए थे हुए उनकी नकल करो अच्छा गली शराब पीके पड़े नाली में फिर आप उसका प्रभाव भी तो पड़ेगा ना फिर क्या करेंगे आप भी उनकी नकल करेंगे प्रत्यक्ष मैं ये प्रत्यक्ष तो ये भी है अच्छा मैं वही कह रहा हूँ प्रत्यक्ष तो ये भी है इसका भी तो प्रभाव पड़ेगा तब आप क्या करेंगे उस प्रभाव को रोकेंगे या नहीं रोकेंगे उसका मानसिक विरोध करेंगे ना कि नहीं नहीं शराब पीना पागल पाना तभी तो बच पाएंगे जिस चीज को आप मन में विचार करते हैं ये गलत ये हानिकारक है ये व्यक्ति ऐसा काम कर रहा है ये ठीक नहीं जब आपके मन में ऐसा विचार होगा तब आप उसकी नकल नहीं करेंगे तब आप उसकी नकल से बच पाएंगे और अगर आप मन में दोहराते हैं कि हाँ, तो ठीक ही कर रहा है तो फिर आप भी वही करेंगे आप उससे बच नहीं पाएंगे तो जो आदमी गली में शराब पी के नाली में पड़ा हुआ है उसको आपने देखा प्रत्यक्ष देखा तो आपको यह सोचना पड़ेगा इसने क्या किया ठीक किया या गलत किया आपको जो भी चीजें प्रत्यक्ष दिखती हैं हर घटना पर सोचना पड़ेगा ये इसने ठीक किया या गलत किया अगर उसने ठीक किया तो आप उसकी नकल करेंगे आप उसको फॉलो करेंगे अगर आप ये मन में निर्णय लेते हैं कि इसने गलत किया मैं ऐसा नहीं करूंगा तब आप बच पाएंगे तो प्रत्यक्ष दोनों चीजें हैं शराब पीने वाला भी प्रत्यक्ष है जुआ खेलने वाला भी प्रत्यक्ष है चरित्रहीनता वाला भी प्रत्यक्ष है उसका विरोध करते हैं कि यह गलत है इसलिए आप उसकी नकल से बच गए उसकी नकल नहीं करते तो इसी तरह से जो तो जल्दबाजी ने कूद गया परोपकार में उस पर भी तो विचार करो इसने ठीक किया या गलत किया हाँ तो आप जब निर्णय करेंगे इसने तो गलत किया तो आपके ऊपर उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा प्रत्यक्ष होते हुए भी नहीं पड़ेगा जैसे शराब पीने वाले का नहीं पड़ा वो भी प्रत्यक्ष था पर आपका निर्णय यह था कि इसने गलत किया इसलिए आप उसके प्रभाव से बच गए वही बात यहां करनी है कि ये जो कूद रहा है जलवाजी ने ये गलत कर रहा है मैं ऐसा नहीं करूंगा तो आप बच जाएंगे वेद ने तो लिखा है एक मंत्र में आता है बचपन से हम पढ़ते थे स्वाध्याय में कि मैं अपनी आहुति को पकाऊंगा कच्ची आवती नहीं दूँगा मुझे देश के लिए आती देनी है पर मैं अभी मेरी आहुति कच्ची है अभी नहीं दूँगा अभी पकाऊंगा इसको पूरी तपस्या करूंगा पूरी योग्यता बनाऊंगा उसके बाद मैं आहुति दूंगा तो कच्ची आहुति व्यर्थ हो जाती है नष्ट हो जाती है लाभ कुछ नहीं होता अब पेड़ पर आम पकड़ें अभी कच्चे हैं तो आपने कच्चे आम तोड़ के खा लिए तो गला पकड़ लेंगे आपका खट्टे होंगे गला पकड़ेंगे और करेंगे और जब आम पूरा पक जाएगा मीठा हो जाएगा फिर तोड़ के खाओ तो लाभकारी होगा तो जैसे कच्चा फल हमको हानिकारक होता है और पका हुआ लाभदायक होता है ऐसे ही जो हमारा जीवन है ये जब तक कच्चा रहेगा तो ये कच्चे फल की तरह से वो अपने लिए भी हानिकारक और देश के लिए भी इसलिए कच्चे फल की आहुति मत दो उसको पकाओ अपनी आहुति को पकाओ जब पूरा पक तपस्या हो जाए पूरी फिर नीचे उतरो प्रचार में, समाज में ऐसे करना चाहिए ठीक है और कोई स्वामी जी छठा नियम जो अभी बताया था आगे बताया शारीरिक उन्नति आत्मिक और सामाजिक मतलब सामाजिक उन्नति सबसे अंत में अंत में तो क्या आज समाधि जो है वो प्रचार के समय में जो बात होती है आत्मिक उन्नति तो होती थी। नहीं उसके लिए फिर क्या आत्मिक करो जंगल में जाओ तपस्या करो नहीं जैसे प्रचार कर रहे हैं वो प्रचार जो कर रहे हैं ना उसका रिजल्ट क्या है इसीलिए तो नहीं आ रहा कि उन्होंने आत्मिक उन्नति तो की नहीं उसकी विधि वही है कच्चा आयो हाँ वो कच्ची आउती दे रहा है इसलिए फेल है कोई रिजल्ट नहीं आ रहा इसलिए रिजल्ट नहीं आ रहा क्यों उन्होंने आत्मिक उन्नति की नहीं पहले शारीरिक उन्नति शरीर को स्वस्थ बनाओ बलवान बनाओ फिर आत्मिक उन्नति तपस्या करो मान अपमान को सहन करो ये सारी तपस्या भूख प्यास गर्मी ठंडी मान अपमान हानिला सबको सहन करने की क्षमता बनाओ हैं सबको निष्पक्ष दृष्टि से देखो कहीं राग नहीं कहीं द्वेष नहीं राग द्वेश से ऊपर उठना है वैराग्य प्राप्त करना है समाधि लगानी है अपनी अच्छी योग्यता बनानी है और लोकेषणा पुत्रेशा वित्तषणा में नहीं फंसना तो इस तरह से जब आत्मिक उन्नति हो जाएगी तब आप गुजरो सामाजिक प्रचार में तब तो ठीक नहीं तो वो व्यक्ति अभी येषणाओं में फंसा हुआ है तो वो प्रचार क्या करेगा वो तो अपनी येषणाएँ पूरी कर रहा है तो इसलिए परिणाम नहीं आ रहा आया नहीं होगी नहीं होगी हो क्योंकि आत्मिक उन्नति नहीं हुई इसलिए सामाजिक उन्नति भी नहीं होगी एक खाना पूरी होती रहेगी एक फॉर्मेलिटी होती रहेगी हाँ भाई वार्षिक उत्सव हो गया बहुत अच्छा हुआ एक हजार लोग आए सबने भोजन किया भोजन बहुत अच्छा था प्रसादी बढ़िया थी गालिया बहुत बढ़ी ये हो गया वो हो गया बस वो खाना है उसमें उन्नति तो कुछ है नहीं तो इसलिए कहा शारीरिक आत्मिक और सामाजिक उन्नति करना पहले शारीरिक उन्नति करो फिर आत्मिक उन्नति करो अंत में समाज की उन्नति का नंबर है बाद में समाज का काम छेड़ना चाहिए ठीक तो है हो गया समाज चलिए がいい